ओम ज्ञानी मि रंजन शाखया चक्षुर्मीलिम ये नस्म श्रीगुरव नम प्रश्नोत्तरी सो सोच हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे बस सब प्रश्न का उत्तर वही है हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो क्यों हम हरिकृष्ण कहेंगे क्या फायदा होगा जोर दो ये सब चिंतन हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो मेरे पूरी है बहुत भाग्यवान <laughs> आपके चरणम पर साद प्रणाम करता हूँ थोड़ी बाबल है लेकिन कभी कभी थोड़ा अलग भी होते है तो अगर ऐसे हो तो कुछ पूछने का जरूर नहीं है वो जीवन की थोड़ी सिद्धि है वस्त्र पहनने का प्रकार के जरूरी है वस्त्र धारण आपने प्रकार कृष्णा की इच्छा कया अनुसार भगवान का धाम में अलग अलग शासन नहीं होते हम भक्ति साधना कहते हैं हमारा चरम लक्ष्य क्या है यदगत वान निवारतन थे थाम परम ममा भगवान का धाम में भगवान की सेवा करना तो वहां पर जींस पहनना नहीं चाहते भगवान कृष्ण की अपनी संस्कृति है किस प्रकार पोषक पहनना तो कृष्ण की इच्छा के अनुसार तो उस हम जितने भी संभव हो इस भौतिक संसार में हम उसी संस्कृति के अनुसार सब कुछ करते हैं ऐसे पोषक पहनना अनुकूल है भक्ति के लिए आप जो भी पोषक पहनने हैं आप हरिकृष्ण बोल सकते परंतु जब तक हम ऐसे ही सोचते है कि मैं ऐसे करता हूं अपनी इच्छा के अनुसार तब तक हम पूरा शरणागत नहीं है श्री कृष्ण के में। तो हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नाव ना चेव ना स्वगत इस कल में हरे नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है मुख्य है हरे कृष्ण नाम कीर्तन करना परंतु महत्वपूर्ण ये भी है तो अपने को तैयार होना भगवान का धाम में निवास करने के लिए तो वहां पर आध्यात्मिक संस्कृति होती है मायावादी बोलते है कि मुक्ति है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए परंतु हम शास्त्र से उपदेश मिलते हैं कि भगवान का धाम है जिसमें भगवान रहते हैं इनके सब शुद्ध भक्तों के साथ तो वहां पर सब कुछ है जैसा यहा है यही भौतिक संसार वो आध्यात्मिक जगत की प्रतिबिंब का स्वरूप है तो वहां पर भोजन करना है कपड़ा पहनना है संगीत करना है सब भगवान का पसंद है अनुसार हमारा नहीं है तो वहा पिज्जा बिस्कुट मांस मछली अंडा प्याज लहसुन वो तो भोजन नहीं है और वहा पर धोती साड़ी ये सब पहनना है जीन्स नहीं है सलवार कमीज भी नहीं है घाघरा भी नहीं है <laughs> तो हरि नाम करने है और प्राथमिक स्तर पर हम किसी को नहीं बोलते कि कपड़ा बदलना है वो मुख्य विषय नहीं है मुख्य है श्रद्धा भक्ति में शबन कीर्तन विष्णु के बारे में श्रवण कीर्थन करना एक और बात है कि यदि हम अलग प्रकार से जीवन बीतते हैं तो उसका मतलब है कि हम अपना परिचय रखते हैं इस आधुनिक संस्कृति के साथ इस आधुनिक संस्कृति का लक्ष्य है इंद्रियपण तो वैष्णव पोषक फेंकने से हम सबको घोषणा कहते हैं कि हम वैष्णव समाज ही है हमारा परिचय नहीं है इस आधुनिक राक्षसी संस्कृति के साथ हम कृष्ण के लोग हैं सारी है भारतीय संस्कृतियों में जैसे राजस्थान हरियाणा गुजरात आदि अलग अलग है राजधानी गोभी के है क्या में नहीं इस को भी तो भारत में अलग अलग खान में अलग अलग थोड़े से अलग अलग संस्कृति होते हैं पोशाक होते हैं तो शीला प्रभुपाद इनके शिष्यों को बताए दूती और साड़ी पहनना इसलिए हम जो शील प्रभुपाद का नहीं है तो शिल इनके इनकी शिष्यों को बताए धोती और साड़ी पहुपाद की इच्छा थी कि इनके शिष्यों प्रचार करेंगे और वे समाज के उच्च कोठि लोग जैसे सम्मानित जो गोटी सारे फेन है वो शिल प्रभात का वाचन है वो हाई क्लास है आ, क्योंकि क्योंकि सेलफोन खरीदना है टीवी खरीदना है ऐसी चल, चलाना है हमारे अनेक अनथ है आधुनिक प्रयोजन जो प्रयोजन नहीं है तो स्त्रियों के लिए उन, उनका स्त्री धर्म है स्वामी की सेवा करना और स्वामी के माता पिता की सेवा करना अतिथियों की सेवा करना और विशेषकर बच्चे के लालन पालन करना तो स्त्रियों बाहर जाते हैं ऑफिस में फैक्ट्री में काम करते हैं और है न, है नहीं कोई घर में बच्चे के लिए इज अ रॉ कॉमन क्वेश्चन सर तो इंग्रेजी में ही मेरा पूरा सेमिनार है इस विषय पर स्त्री क्या प्रभु है या माता तो so, उसको हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा पूर्व काम है तो... एक दो पीढ़ी के पेहेल यही सब सब भारतीय लोग यही समझते थे आज का ये सब आधुनिक राक्षसी संस्कृति का प्रभाव से भारतीय लोग भी अपनी संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं समझते शिकायत दुमेन मास्टर्स ऑफ मदर्स एनी अगर hmm. आपका घर में आर्थिक समस्या है तो एक उपाय है हमारा वान आश्रम फार्म जाओ वहां पर जाकर आपका इलेक्ट्रिक बिल नहीं होगा वाटर बिल नहीं होगा कुछ भी बिल नहीं होगा और क्या है वो बच्चे को स्कूल भजवाना के लिए तो बहुत पैसा देना है इन्हें स्कूल जिसका दूसरा नाम है कोसाई खाना और बच्चे को पूरा नष्ट करने के लिए बहुत पैसा देना पड़ेगा तो ये सब निरार्थ प्रयोजन है यदि अध्ययन करने तो को करे तो साधारण पालन करना चाहिए यदि पालन करते हुए करती का है अलग अलग स्थिति है उस स्थिति के अनुसार हमको विचार करने चाहिए सामान्यता ऐसे कहना चाहिए कि स्त्री धर्म है पति की आज्ञा पालन करना और अगर पति तो पाप करते हैं वो स्त्री का दोष नहीं है शिलोप्रोप का एक बेन ओ, वे भी भक्ति श्री राम ठाकुर की शिष्या शिक्षा थी और उनका पति मंसाहारी व्यभिचारी शराब पीने वाले तो सब प्रकार के पापी था तो शिल प्रापर की बहन प्रभुपाद से पूछी तो मैं क्या करूं प्रभुपाद बोले तो जो वो चाहते करो और तुम अलग से राधा गोविंद की सेवा करो दोनों बच में राधा गोविंद की सेवा की छोटे से मूर्ति तो वैसे शिल प्रापर की बहन वैसे की तो उस पर दोष नहीं आए आज का परिस्थिति बहुत कठिन है फिर भी स्त्री धर्म ही है उसको पालन करने से भगवान संतुष्ट होते तो एक एक बात है कि शिल प्रभुपा की एक शिष्या अमेरिका में रहती थी और भारतीय मारवाड़ी थी अभी तो चला गया तो उनका स्वामी मंसाहारी था और शिल प्रभापात से पूछी मैं क्या करूं प्रोपाद बोले तो तुम विवाहित हो गए हैं तो वो भगवान की भी है तो उस स्थिति में भगवान की सेवा करो और पति की सेवा वो भी करो वो नारी की इच्छा थी डिवोर्स करना प्रॉपर पा न हो उस स्थिति में कठिन so, हो सकते लेकिन ये जो वृथं थे शिलो प्रोपाध का जीव अंश है हमें चाहिए? तो चैचन्य महाप्रभु भी और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के एक प्रधान शिष्य पुंडली विद्यानिधि भी गंगा पूजा करते तो ये सब पवित्र नादियों भगवान की दासियों हैं वे देवी देवियों की पूजा तो नहीं है जैसे लोग माता जी की पूजा करते हैं या शिव जी की पूजा करते हैं भौतिक वरंग प्राप्त करने के लिए तो हम गंगा की पूजा करते हैं इस भावना से कि गंगा माता अब भगवान विष्णु के श्री चरण से आती आती है वे भगवान की शक्ति है और इनकी कृपा से पापी जन का उद्धार होते हैं तो हम गंगा माता की पूजा करते हैं इसी भावना से कि वे आध्यात्मिक जगत से आए हैं ये सब देवदेवी इंद्र चंद्र पार्वती इत्यादि तो उनका मूल निवास वैकुंठ में नहीं है गंगा देवी वैकुंठ से आती है वही भगवान विष्णु की एक शक्ति है वैकुंठ में hmm. नदी के जल को नदी में सूर्य को अर्पण कर सूर्य को नदी नहीं नदी नहीं सूर्य अर्पण करते है पूर्व को अर्पण करते हैं मुझे मालम नहीं बहुत विधि हो सकती है वैष्णव धर्म में सब कुछ जो हम कहते हैं वो सब भगवत संबंधित होते हैं जैसे गंगा स्नान हम कहते हैं क्योंकि गंगा देवी विष्णु पादी है विष्णु के चरण से आती है तो अलग अलग विधि होती है साधारण हिंदू धर्म में लेकिन वो वैष्णव जो है तो वो सब पालन नहीं करते हम सूर्य पूजा भी कर सकते इस प्रकार सूर्यदेव को प्रणाम करना यक्षश सबिता सकल ग्रहान राजा समस्त सुर मूर्तिर शेष तेजा यमति समृत काल चक्र गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजन सूर्य गोविंद देव की अज्ञ के अनुसार समस्त जगत को प्रकाश और ताप प्रदान करते हैं चूंकि वे भगवान विष्णु के आज्ञाकारी दास हैं, इसलिए हम सूर्य देव को प्रणाम करते हैं, तो इस प्रकार हम देवी देवियों को सम्मान देते हैं, बहुत विधि है साधारण हिंदू धर्म में बहुत विधि है आजकल कोई वो सब पालन नहीं करते तो सुबह सुबह उठ केलांग फलंग से उठ के पंग भूमि पर प्रदान करने के पहले भूमि माता को क्षमा प्रार्थना करना है और इस प्रकार उठ तो थोड़ा हटाना है बहा और बहुत, बहुत बहुत बहुत नियम है तो सूर्योदय दो, सूर्योदय दोग, का समय सूर्य देव को प्रणाम करना है आज का हम ये सब पालन नहीं कर सकते वैष्णवों के लिए नियम है कि सुबह का समय उठना का समय कृष्ण कृष्ण कृष्ण भूमि तो उससे ही सब कुछ पूर्ण होते हैं और याद ही यही सब नियम हम याद कर सकते हैं हम भूमि माता को भी प्रणाम कर सकते हैं लेकिन मुख्य है विष्णु स्मरण उसमें ही सब कुछ पूर्ण होते हैं श्लोक क्या है विष्णु स्मरण से ही सब कुछ पूर्ण होते स्मर्थव्य सततम विष्णु विस्मर्थव्य न जातु चित सर्व विधि निषेध कि नियम पालन पालंखन अच्छा है लेकिन इतना सर देव देवी की पूजा हम इतना सा नहीं कहते हमें सुना है, है कहाँ से हम बहुत कुछ सुनते हैं नहीं वो ऐसे कुछ न उचित कहां से किससे हम सुनते हैं हम सुनते हैं कहां से हम सुनते हैं जीवन की सिद्धि प्राप्ति होती या पूरा नाश हो नाश होते हैं श्रवण का माध्यम से यदि हम साधुजंग शुद्ध भक्तों से श्रवण करेंगे हमारा उदार होगा यदि हम दूसरे प्रकार के लोग से श्रवण करते हैं हमारा सत्य नाश हो जाएगा तो आजकल अधिकतर तो लोग तो टीवी से शिक्षा मिलती है उसका फल पूरा दुनिया का सत्य नाश होते सब लोग तो पूरा चरित्र नाश होते तो कहा से हम सुनते हैं? हमें सुना है हम बहुत कुछ सुनते हैं तो पहले हमें स्थिर करना चाहिए कहाँ से हम सुनेंगे Hmm. So, आप क्या सुना है इसका लगता है जो आप सुन रहे वो गाला थे न ही तो क्यों कुछ <laughs> <laughs> से साधना कर रहे हैं भक्तों रहे करते करते हैं, से कार्य जो साधारण के ऐसा नहीं तो यस्ति भक् भगवत किंचन सर्वैर्गुस्त समासते सेवरा जो भगवान विष्णु के अखिन्सन भक्त पूरा समार्पित भक्त है उनमें सब दिव्य गुणों प्रख होते हैं। तो आप भागवत से सुने हैं तो कभी कभी हम देखते हैं कि भक्तों बहुत साल भक्ति करने के पश्चात भी तो दिव्य गुणों से विभूषित नहीं होते हैं और असद व्यवहार करते हैं। तो कैसे हम समझ सकते हैं। तो एक संभावना है कि जो भक्ति करते हैं तो हृदय समर्पण करके नहीं करते तो भक्ति करते हैं परंतु करते हैं धन जन सुंदरी प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति का उद्देश्य शुद्ध नहीं है और इसलिए भक्ति करके भी तो चित शुद्धि नहीं होते और एक संभावना है कि जो भक्ति करते तो फिर भी कुछ गलती करते हैं करते क्योंकि जैसे आज सुबह बता कि हृदय में बहुत संस्कार है और कभी कभी वो संस्कार एक भक्त का व्यवहार में प्रकट होते हैं, तो उसके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं मधुर गीता वाणी में अति सुदराचारो भजते माम अन्य भाग साधुर व्या, सम्यक व्यवसित ही सीप्रम भवती धर्मात्मा तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरा भक्त है और पूरा जीवन उत्साह किया है मेरी सेवा में तो मेरे भक्त यदि कुछ व्यवहार कहते है जो अनुचित है सुदूराचा अर्थात बहुत खराब आचरण कहते हैं चूंकि उनका जीवन का उद्देश्य है शुद्ध भक्ति करना इसलिए उनको साधु माना है और वो मेरे भक्त यदि ओ, और भी प्रयास करेंगे भक्ति करने तो थोड़े समय में वो पूरा धार्मिक बन जाएगा तो भक्त कभी भी अधार्मिक नहीं होते यदि उनका चरित्र में कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ व्यवहार करते हैं जो साधारण विचार में अधार्मिक होते हैं तो फिर भी उसको साधु मानना चाहिए प्राय पचास पच्च, साल के पहले जब शील प्रभुपाद सर्वप्रथम अमेरिका में प्रचार किए थे उनका इसको एकदम नया था और उस समय न्यूयॉर्क सिटी में भक्तों का नेता शिल प्रभुपात के अलावा का नेता था ब्रह्मानंद तो शिल इस श्लोक अपि श्लोक की व्याख्या में भक्तों को बताया तो यदि तुम देखेगा कि ब्रह्मानंद सिगरेट पीते हैं तो फिर भी उसको साधु मानना चाहिए और यदि हम देखते हैं कि वो एक साथ तो बार बार साथ सिगरेट फिरते है तो हमें कुछ संदिग्ध होंगे लेकिन पूर्व अभ्यास का प्रभाव से यदि एक भक्त तो एक बार दो बार कुछ गलती करते हैं तो वो तो कुछ नहीं है मेरे एक गुरु भाई था वो एक्चुअली मंदिर प्रथम बार मंदिर आया था लंदन में ऐसा ही क्या हुआ वो कोसाई था बुच्चर और एक भक्त को देखकर शिल प्रपद की ग्रंथों का वितरण करते और उसको परेशान के लिए आया था और उसको बहुत निंदा की तो मंदिर के नजदीक था मंदिर जोगा वहां पर एक दो माला जाप करूंगा फिर ऐसे ये राक्षस मुक्त राक्षस से मैं मुक्त होंगे तो मंदिर के अंदर आया था और वो राक्षस के पीछे पीछे भाई आया था ओ, वो तुम क्या कहते हो शैतान हो और एक भक्त और उसको बोला चुप तुम क्या बोलने चाहते हो और वो दूसरा भक्त उसको बहुत तिर किया उसको बता तुम बड़ा राक्षस हो तुम नरक जाने वाले हो और ऐसे सोच रखिए भाई हाँ मैं बड़ा पापी हूं बड़ा अपराधी हूं और भक्त बन जाए ऐसे लेकिन उसका आधा था सिगरेट पीना एक पैकेट दिन में एक पैकेट बीस सिगरेट तो वो बहुत प्रयास किया था भक्ति करना लेकिन कभी कभी पूर्वाभ्यास का प्रभाव से मंदिर के पीछे जाकर सिगरेट के वापस आया रो वो ऐसा बू था कि स्मोकिंग किया था और बहुत प्रयास किया था दस बारह महीना में तो पूरा छोड़ दिया था और अभी तक भक्ति करते So, आप चैत सुदुराचार हो भज चई माना धन्यवाद अजाम सुदूराचारित परंतु भगवान का विचार मैं मेरे भक्त हैं लेकिन अगर ऐसे भक्तों है जो अजामिल की तरह का जैसे है तो उनके संग करना नहीं चाहिए ऐसे भक्तों का संघ करना चाहिए जिस जिनसे हम सदैव शुद्ध भक्ति के लिए एक प्रेरणा मिलती है और दूसरे जो भक्ति करते हैं, लेकिन ऐसे व्यवहार करते हैं जिससे हम कुछ भी प्रेरणा नहीं मिलती है तो ऐसे भक्तों को दंडवाद करना चाहिए लेकिन दूर से इसके बारे में वो ईशो उपदेश का एक श्लोक है और उसमें उस तात्पर्य में पूरा व्याख्या है श्लोक क्या है कृष्ण क्रिष, थी ये गिरी थम मन सा दीक्षा तो एक प्रकार का भक्त है जो अधीक्षित और नवीन भक्त है तो उनको मानसिक आदर करना चाहिए और जो दीक्षर्य है तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए तो उस तत्पर्य में शिल प्रपद पूरा व्यक्त करते हैं कि यदि कोई भक्ति करते है लेकिन आदाश आचरण नहीं करते और भक्ति के सब नियम पालन नहीं करते तो इनसे हमें दूर रहना चाहिए What pleases me the most, Chandh Hari Krishna. This question, Shri Prabhupada's key, disciples, can he be answered? Because yes, yes, Prasad, Bhagavat Prasad, yes, Ap Prasad, Naagati Kathop. Now, now, everything is known. Yes, yes, Prasad, Bhagavat Prasad, yes, Ap Prasad, Naagati Kathop. इसका मतलब क्या है जय नित्यानंद प्रभु से शिक्षा नदी हम कहेंगे यस प्रसाद नागथ ही इसका मतलब है गुरुजी की कृपा से हमारी कुछ भी आशा नहीं है यस याद यस अप्रसाद नागद ही तो कही बा कहीं भक्तों शिलो से पूछे तो व्हाट प्लीज यू द मोस्ट हम क्या करेंगे जिससे आप अति प्रसन्न होंगे तो एक बार शिलो प्र में बोले हरि कृष्ण बोलो तुम लोग वो तो करते हैं दूसरी बार शिलो बोले इफ यू लव कृष्णा यादि तुम कृष्ण को प्रेम करते हैं, यू डू देव कोई कृष्ण वो वो वो है और पूरी कैसे क्रीक करते है सीन रात काम करते हैं मालम है जब वो क्या है भक्तिया गाधा गाधा भी इतना सा मेहनत नहीं करते यदि हम सब गाधा को कहेंगे इतना सा काम करना वो सब हड़ताल करेंगे तो भक्त लोग तो भक्ति करते हैं। दिन रात काम करना उससे फा, क्या फायदा होता है अगर आगार आप उसी स्थिति में हो तो आ, आ जाओ अवंत आश्रम जाओ नंदग्राम आपके लिए वो सब व्यवस्था है हत्याहार प्रयास भक्ति का एक नाशक है अति प्रयास भौतिक भौतिक सुविधा के लिए भौतिक लाभ के लिए अति प्रयात करना भक्ति करने के लिए साधना भक्ति करने के लिए समय निकालना चाहिए सभी तो और ऐसा ऐसा है कुछ लोग जो घर में समोसे बनाते हैं और घर घर जाते हैं समोसे समोसा बिकते हैं और ऐसे पैसा मिलते संसार के लिए और दिन भर थोड़ काम नहीं करते सुबह का समय बाजार करते है और पत्नी के साथ तो समोसा बनाते हैं और शाम को बाहर जाते है समोसा बिकते ही उसका संसार चौथ है शायद आप अंबानी जैसे ही इतना बड़ा अमीर नहीं होंगे आई ऐसे सही लेकिन समय में लेंगे भक्ति करने के लिए सुझाव कृष्ण है अच्छा होगा <laughs> कोई नुकसान नहीं है क्या होगा सब फैक्ट्री बंद होगा सब खसाई खाना बंद होगा सब स्कूल बंद होगा गुरुकुल के अलावा और कैसे भारत सुपर पावर बन जाएगा Reason behind the of the the The of of world. world. Well, I couldn't understand. creation आई कट अंडस्टैंड वॉटेशन ऑफ द वर्ड वॉट इज What word? वर्ड रचना I see. It's mixed Hindi and English. To उतर देसी है Hamari इच्छा hai. इंद्रिय भोग विलास करना इसलिए हम उतर जा सकते भगवान हमारे लिए ऐसा स्थान बना है जिससे हम भगवान से अलग होने से हम इंद्रिय सुखी हो सकते हैं हमारी दूषित इच्छांग की पूर्ति करने के लिए भगवान इस सृष्टि रचना के और इस सृष्टि में भगवान स्वयं आते हैं और इनके भक्तों भेज देते हैं और उनकी गंगा भी आगती है फथित जीवों का उद्धार करने के लिए तो इस भौतिक सृष्टि का एक उद्देश्य है तो हमको अवसर देना भगवान की विस्मृति करने क्योंकि वो हमारी इच्छा है और एक दूसरा उद्देश्य है जिससे हम भगवान की पुनर्स्मृति कर सकेंगे हम आगे हैं हैं देश सकते कोई व्यक्ति इसका या बहुत परीक्षा होती है भक्ति फ्रेश अनुभावि रनयत्र ये एक सारा परीक्षा है यदि हम परिश अर्थात कृष्ण की भक्ति करने से हम अनुभव करते हैं कृष्ण की कृपा और वेरक्ति रणयत्र और सब कुछ जो भक्ति का बाहार है तो उसमें हमारी विरक्ति होती है तो यदि हम धीरे धीरे और भी उत्साही होती हैं कृष्ण भक्ति करने के लिए और अनुत्साही होती है अभक्ति करने के लिए वो भक्ति की प्रगति का लक्षण है हिंदू माई सोलॉजी हिंदू माई सोलॉजी तो इंग्लिश शब्द है निसोलॉजी मिस मिस शब्द वो ग्रीक भाषा से आते हैं वो संस्कृत से आता है और मिथ शब्द तो मिथ्या से आता है, लेकिन शास्त्र में वो मिथ्या नहीं है वो सात्या है लेकिन ब्रिटिश लोग मेरे फूर्व पुर शारीरिक फूर्फुरुषों आध्यात्मिक फूर् पुरुषों है शिल प्रभुपात शिल भक्ति स्तं सरस्वत ठाकुर शिल गौर किशोर भक्तिनाथ ठाकुर इत्यादि महान महान महापुरुषों तो ब्रिटिश यहां भारत आकर वो भारतीय संस्कृति को खंडन करने चाहते थे द्वेष से और इस द्वेष भाव से वो ब्रिटिश हिंदू जनों को बताया कि यही तुम्हार शास्त्र सब मिथ्या है वो पुराण शास्त्र में वो सब वर्णन है कि कृष्ण है शिव है पार्वती है ये सब मिथ्या है और उसको मिथोलॉजी बोला लेकिन ये मिथोलॉजी तो नहीं है और ये हिंदू शब्द वो भी गलत है किसी शास्त्र में वो हिंदू शब्द तो नहीं है तो दोनों शब्द गलत है तो हिंदू मिसोलॉजी वो क्या है वो मेरा प्रश्न है हिंदू मिसोलॉजी है एक ही बहुत भगवान है यही हिंदू मिसोलॉजी है भगवान एक ही है वो कृष्ण ही है सो हिंदू के के भगवान कृष्ण में जो में उनके भगवान आई डों तो इसका पूर्व वर्णन है शिल की एक पुस्तक में श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा तो बुद्धदेव का आगमन काल में यज्ञ का नाम में बहुत पशु हत्या प्रचलित थी तो उसको बंद करने के लिए बुद्धदेव अहिंसा परम धर्म प्रचार किए थे निंद यज्ञ विधेय राह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशु घातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हर बुद्ध देव ने कहा कि चुंकी योग पशु हत्या याज्ञ का नाम होते और यज्ञ शास्त्र में अनुमोदित है इसलिए बुद्ध देव वेद शास्त्र की निंदा की वो तो कोई शास्त्र उनका आदेश्य था पशु हत्या बंद करना तो उस समय लोग तैयार नहीं थे वास्तव शास्त्र सिद्धांत मानने के लिए तो वो महान पाप जो प्रचलित था शास्त्र खाना में उसको बंद करने के लिए बुद्ध देव वाय प्रचार किए थे और उसके बाद शंकराचार्य आए थे और उनका सिद्धांत बुद्ध सिद्धांत जैसे है परंतु उन्होंने वेद शास्त्र की सत्य पुनर्स्थापन किया था उनका सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या और बौद्ध सिद्धांत वो बहुत जटिल है और अलग अलग सिद्धांत है तो उसका सार हम सरल यही बोल सकते कि ब्रह्म न सब कुछ मिथ्या है और शंकराचार्य का सिद्धांत ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सो so, शंकराचार्य का आगमन के पश्चात रामानुजाचार्य माध्वाचार्य विशेषकर ये दोनों आचार्य शास्त्र विचार करके शंकराचार्य का अद्वैतवाद पूरा खंडन किया थे और सत्य सिद्धंत वैष्णव स्थापन किया थे तो वो वैष्णव सिद्धांत का चरम अभिव्यक्ति चैतन्य महाप्रभु प्रचार किए थे अत्यंत भेदा भेद दर्शन तो एक प्रकार से हम भगवान से अभिन्न है और दूसरे प्रकार से हम भिन्न है और भगवान और जीवों में सेविया सेवक भाव वो ही है तो पूरा वर्णन है वो चैचन्या महाप्रभु की शिक्षा उसी पुस्तक में है इसलिए मैं बार बार सबों को कहता हूं शिल प्रभात की पढ़ो पर, वो सब प्रश्नों का उत्तर आप मिलेंगे वो सभी ग्रंथों में शिल प्रभात की Whoever so does bad words, should I keep them safely or should I forget? If I should the forget them, for how long? To the person only saying you. What's this got to do with Krishna consciousness? There's nothing in here about how to advance in bhakti, serving Krishna. It's just samajik vivaah. यदि आप सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति मुझको अपराध किया था तो ऐसे ही सोचना अभक्ति है भक्तों का विचार में ये प्रश्न तो नहीं आता कोई मुझको निंदा किया है भक्तों का यही सोचना है कि मुझको निंदा करना उचित है जो मुझको निंदा करते वो मेरा फर्म बंद हुआ